दोहा किसका राज्य अचल हो जाता है रावन सभा, अंगद पद धर्म राम निय बल अचल हो तुभ काल पृथ्वी ही रावण की सुंदर सभा है इसमें राजा ही अंगत का पैर है धर्मरूपी राम और नीति रूपी सीता के बल से ही वह राजा रूपी अंगत का पैर शुभ समय में अचल हो जाता है प्रीति राम पद रति धर्म प्रतीत शुभा प्रभु ही न प्रभुता परिहरे बहुवचन मन काय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसकी प्रीति है प्रजा हित की नीति में जो सदा रथ है और धर्म में जिसका स्वाभाविक ही विश्वास है उस राजा को प्रभुता मन वचन और शरीर से कभी नहीं छोड़ती अर्थात उसका राज्य सदा बना रहता है कर के कर मन के मन हे वचन बचन, बचन गुण जान भूप ही भूलिन परिहरे विजय विभूत जिस राजा के हाथ में हाथ के गुण रक्षा करना दान देना आदि हो मन में मन के गुण अर्थात प्रजावस्थलता उदारता आदि हो और वचन में वचन के गुण मधुरता सत्यता हितवादिता आदि हो उस राजा को विजय ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता भूलकर भी नहीं छोड़ते गोली बाण बण सुमंत्रुझ मन देखो, उत्तम प्रभु, वचन विचार गोली साधारण बाण और सुमंत्रित बाण के गुणों को मन में समझकर और फिर इनके क्रम को उलटकर देखो और विचार करो कि उत्तम मध्यम और नीच राजा के वचन क्रमशः ऐसे ही होते हैं अर्थात उत्तम राजा के वचन सुमंत्रित बाण के समान अमोघ है जो कभी व्यर्थ नहीं जाते मध्यम राजा के वचन साधारण बाण के समान है जो व्यर्थ भी जा सकते हैं और नीच राजा के वचन गोली के समान होते हैं उनका शब्द तो बहुत विकराल होता है परंतु निशाना चूक गया तो काम कुछ भी नहीं होता शत्रु सलिल जो राख पग चतुरशत्रु तो पानी के समान शत्रु रूपी नाव को सिर पर रखता है शत्रु का ऊपर से बड़ा सत्कार करता है परंतु उसको डूबते हुए देखकर या पैर ढगमगाते हुए देख कर तुरंत ही चारों ओर से उस पर धावा कर देता है राज समाज घर धर्म सांत प्रजा राज समाज घर अपना शरीर धन धर्म और सेना आदि को शांत और सुयोग्य मंत्रियों के हाथों में सौंप कर ही राजा नित्य सुख से रह सकता है अर्थात जहां मंत्री शांत और योग्य नहीं होते वहा राजा सुख से नहीं रह सकता मुखिया खान पान पाले सकल पोष तुलसी सहित विवेक तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रधान राजा को मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने के लिए तो एक ही है परंतु विवेक के साथ समस्त अंगों का पालन पोषण करता है सेवक कर पद नयन से तुलसी प्रीत किरीत सुने सुखि सरा सो तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान होने चाहिए और मालिक मुख के समान होना चाहिए सेवक स्वामी की प्रीति की रीति को सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं अर्थात जैसे हाथ पैर आँख आदि आदि खाद्य सामग्रियों के संग्रह में और विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में सहायता करते हैं उसी प्रकार सेवक की मालिक को सहायता करनी चाहिए और जैसे मुख सब पदार्थों को खाता है तरंतु खाकर सब अंगों को यथा योग्य रस पहुंचाता है और उन्हें पुष्ट करता है उसी प्रकार मालिक को सबका पेट भर कर उन्हें शक्तिमान बनाना चाहिए सचिव गुरुती प्रिय बो नहीं भयास राज धर्म तनती न कर होश बेघही नास यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर हा में हा मिलाने लगते हैं तो राज्य धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है रसना मंत्री दसन जन तो निज काज प्रभु कर से न पदाधिका बालक राज समाज राजा पेट है मंत्री जीभ है और अन्य कर्मचारी दांत हैं जैसे दांत भोजन को कुचलकर और जीभ उसका स्वाद लेकर तथा अपनी लार साथ लेकर उसे पेट में पहुंचा देती है और पेट रस बनाकर सारे अंगों को पुष्ट और संतुष्ट करता है उसी प्रकार मंत्री और अन्य राज कर्मचारी राजा के लिए सब अपना अपना काम ठीक करते हैं और बदले में राजा उन सब का पोषण करता है और उन्हें संतुष्ट करता है सेना और पदादी जन, जन राजा के हाथ और पैर हैं जैसे हाथ पैर पेट की रक्षा करते हैं और पेट हाथ पैर को पालता पोसता है उसी प्रकार सेना पदाधि राजा की रक्षा करते हैं और राजा उनका पालन पोषण करता है फिर राजा माता पिता के समान है और सारा राज समाज राजा का बालक है जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं वैसे ही राजा सारे राज समाज को पालता पोषता है लकड़ी डोवा कर छुले सरस प्रभु परिह रही सेवक सखा विचार जिस तरह काम की सरलता रस्ता के अनुसार लकड़ी के चम्मच या धातु की करछुल का यथा योग्य संग्रह और त्याग किया जाता है अर्थात कहीं लकड़ी के चम्मच से काम लिया जाता है तो कहीं उसका त्याग करके धातु की करछुली की ही जरूरत पड़ती है उसी प्रकार अच्छे स्वामी भी विचार करके सब प्रकार के सेवकों तथा सखाओं का यथा योग्य संग्रह और त्याग करते हैं प्रभु समीप छोटे बड़े रहत निबल बलवान तुलसी प्रगट विलोक ये कर अंगुली अनुमान तुलसीदास जी कहते हैं कि मालिक के निकट छोटे बड़े निर्बल और बलवान सभी प्रकार के लोग रहते हैं हाथ की अंगुलियों से अनुमान करके इस बात को प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए पांचों अंगुलियां एक ही हाथ में हैं परंतु बराबर की नहीं हैं आज्ञाकारी सेवक स्वामी से बड़ा होता है साहबते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान राम बांधी उतरे उदे लाँग गए हनुमान वह सेवक स्वामी से बड़ा है जो अपने धर्म पालन में निपुण है भगवान श्री रामचंद्र जी तो पुल बांधकर समुद्र के पार उतरे परंतु हनुमान जी उसी समुद्र को लांग कर चले गए मूल के अनुसार बढ़ने वाला और बिना अभिमान किए सबको सुख देने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है तुलसी भल निज बढ़ अनुकूल सब कह बिनु फूल। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ का वृक्ष उत्तम है जो अपनी जड़ बुनियाद के अनुसार ही बढ़ता है और बिना ही फूले खमंड किए बिना ही अपने पत्तों और फलों द्वारा सबको सब प्रकार से सुख देता है त्रिभुवन के दीप कौन सद्धर्म सगन सबल सुसाई महिप तुलसी जो अभिमान बिनो त्रिभुवन के दीप तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पुरुष धनवान गुणवान धर्मात्मा सेवकों से युक्त बलवान और सुयोग्य स्वामी तथा राजा होते हुए भी अभिमान रहित होते हैं वे ही तीनों लोगों के उजागर होते हैं